श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध अथ द्वादशोध्याय ब्रह्मचर्य और वान आश्रमों के नियम नारद नारदवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वो तो गुरुत आचारंदाचो गुर्रीण सौद नारद जी कहते हैं धर्मराज गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे सायं प्रातरूपासित गुरुव्यर्कोत्तमान उभ संधे चयत भाग जप ब्रह्म समाह सायंकाल और प्रातः काल गुरु अग्नि सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करें। छि गुरु राहुत सुयंत्र उपक्रमे वसाने चरणों सिरसान बेत गुरुजे जब बुलावे तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करें। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में से सिर ठेक कर प्रणाम करे खलाजनवासा से जटा दंड कमंडल विभ्रियापववीतम चर्भपाणी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार बेखला मृगचर्म वस्त्र जटा दंड कमंडलु यज्ञोपवी तथा हाथ में कुशधारण करे साय प्रातरस्ेरध्यक्ष गुरेत तन्निवेदयेत भुंजित यद्युज्ञा न चेदे सायंकाल और प्रातः काल भिक्षा मांग कर लावे और उसे गुरुजी को समर्पित कर दे वे आज्ञा दे तब भोजन करे और यदि कभी आज्ञा न दे तो उपवास कर ले सुशीलो मृतभुदक्ष श्रद्धानोजित्रिय यदम व्यवहारेत स्त्री सो स्त्री निर्जित शुच अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। वर्जये प्रमधा गाथाम अगृहस्थो बृहद्रत इंद्रिया प्रमाथि रेहर त्यपी जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए इंद्रियां बड़ी बलवान है ये साधन करने वालों के मन को भी करके खीच लेती कार्य ना मनो युवा युवक ब्रह्मचारी युवती गुरुपत्नियों से बाल सुलझवाना शरीर मलवाना स्नान करवाना उपटन करवाना इत्यादि कार्य न करावे पुमान आग के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए जब वह एकांत में न हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए कल्पित्वात्मना आभामेश्वर द्वैतम तावन्न विपेत तथोज जब तक यह जीव आत्मसाक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है यह द्वैत नहीं मिटता और तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनकी उसमें भोग्य बुद्धि हो जाएगी एक तत्सर्व गृहस्थस गुरुवृत्ति विकल्पे नुगाम ये सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और संन्यासी के लिए भी वीत भी है गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुशूषा वैकल्पिक है क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहाँ से अलग भी होना पड़ता है अंजनाभ्यंजनोन्मर्द त्र्याल जो ब्रह्मचर्य का वर्त धारण करे उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगावे उपटन न मले स्त्रियों के चित्र न बनावे मांस और मध्य से कोई संबंध न रखे फूलों के हार इत्र फुलेल चंदन और आभूषणों का त्याग कर दे उसे गुरुकुले गुरुकुलोपनिषद इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके विद्यार्थी को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद उनके अंग शिक्षा कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए दत्वाज्ञा तो गुरु काम गृहम वनम प्रविशेत प्रव्रजेत त्र वा वसेत फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ वानप्रस्थ अथवा सन्यास आश्रम में प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे अग्नो गुरा वत्मी चर्वभूत स्वक्ष भूत स्वधामे अप्रवेश प्रवेश्ट यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित है अतः उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता फिर भी अग्नि गुरु आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान है इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए एवं विधो ब्रह्मचारी प्रस्थोति गृह चरण विज्ञानं विज्ञान परम ब्रह्मादिगछति इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी वानप्रस्थ प्रस्थ सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्मतत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है वाहन प्रस्थ से मुनि सत्तमान सम्मतान यानातिष्ठान निर्गछे दृशी लोक मिहां अब मैं ऋषियों ऋषियों के के के मतानुसार वानप्रस्थ वानप्रस्थ आश्रम नियम इनका आचरण करने से आश्रमी को अनायासी के लोग, लोग की प्राप्ति हो जाती है। कृष्टपच्यम नृष्ठपच्यमीयात कृष्णम चाप्य अथामम अर्कपक्व उत उताहरेत वानप्रस्थ आश्रमी को ज्योति हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल गेहूँ आदि अन्न नहीं खाने चाहिए बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी न खाना चाहिए आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाए केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद मूल फल आदि का ही सेवन करे वन्य निर्वपेत काल चोदितान लब्धे नवे नाद्य पुराणम तो परित्यजेत जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नए मित्तीरु और पुरोडास का हवन करें। जब नए नए अन्न फल फूल आदि मिलने लगे तब पहले की के इकट्ठा किए हुए अन्न का परित्याग कर दें। अग्न्यर्थ में वह शरणम उजटम वाज कंदरायत हिम अपने वर्षार अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर पर्ण अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले, वायु अग्नि वर्षा और खाम का सहन करे कमंडल दंडला पर छान सिर पर जटा धारण करे और केशरोम नख एवं दाढ़ी मूछ न कटवाए तथा मैल को भी शरीर से अलग न करें, कमंडलु मृगचर्म, चर्म दंड वलकल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। रखे द्वारा चतुर द्वावे कम वुद्धि विचार वाहन पुरुष को चाहिए कि बारह आठ चार दो या एक वर्ष तक वान आश्रम के नियमों का पालन करे ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जाए यदा कल्प स्वक्रियामिरं अथवा आवीक्षिक्याम व्यामिया वान प्रस्थि पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए समारोप्य तु अनशन के पूर्व ही वह अपने आह्वनी आदि अग्नियों को अपने आत्मा में लीन कर ले मैं पन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग्य भली भांति लीन करे वायु जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्रकाशों को आकाश में प्राणों को वायु में गर्मी को अग्नि में रक्त कफ पीव आदि जली तत्वों को जल में और हड्डी ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करें वाचमग्नौक्त्यां इंद्रे शिल्पम करावी पदागत्या वैसी रोपस्थम प्रजापत मृत्यौपायु विसर्गम च यथास्थनमें निर्दशेत दीक्षसोत्रधे नशम्यामच इति प्रकार वाणी और उनके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि में हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में रति और उपस्थ को प्रजापति में एवं पायु और मलोत्सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे, शोत्र और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में स्पर्श और त्वचा को वायु में नेत्र सहित रूप को ज्योति में मधुर आदि रस के सहित रसनेन्द्रिय को जल में और युधिष्ठिर एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे फुट नोट, यहां मूल में पद है जिसका अर्थ वरुण के सहित होता है वरुण के अधिष्ठाता है श्रीधर स्वामी ने भी इसी मत को स्वीकार किया है इस प्रसंग में सर्वत्र इंद्रिय और उसके विषय का अधिष्ठात्री देव में लय करना बताया गया है फिर रत्नेन्द्र के लिए ही नया क्रम युक्त युक्त नहीं जसता इसलिए यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के मतानुसार प्रचेतथा पद का प्रकृष्ट चेतो प्रचेतो जिसकी अधिक आकृष्ट हो वह मधुरादि प्रचेत है उसके सहित इस विग्रह के अनुसार अर्थ किया गया है और यही युक्ति युक्त, -युक्त मालूम होता है मनो मनोरथे चंद्रे बुद्धि बोध्ये कव उपरे कर्माध्यात्मारुद्रे यद ममता क्रिया छेत्रग्ये परे के साथ मन को को चंद्रमा मिस। समझ में में आने वाले पदार्थों के बुद्ध को ब्रह्मा में तथा अहम्ता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ जीव में और गुणों के कारण विकारी सो प्रतीत बिकारी से प्रतीत होने वाले जीव को परब्रह्म में लीन कर दे अबसूचितिमपो मुम नभस्टस्थे तच महते तदव्यक्त क्षर छत साथ ही पृथ्वी का जल में जल का अग्नि में अग्नि का वायु में वायु का आकाश में आकाश का अहंकार में अहंकार का महतत्व में महतत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दे क्षरथ आत्मा चिन्मात्र अवशेषितमथिर न इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिद वस्तु है वह आत्मा है वह मैं हूँ यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए जैसे अपने आश्रय का काष्टादि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। जाएमभागवते महापुराणे पारमसा सहितायां सप्तम स्कंधे यधिष्ठिर संवाद तदाचार निर्णयोलाम द्वादश्याय